है, चलना है फिरना है आ, काम करना है ये भी संकल्प बल से ही होता है कर्म पूरा होता है संकल्प से होता है उससे अपूर्व बनता है वो भी संकल्प से ही होता है फल का जो भोग होता है वो भी संकल्प से ही होता है संकल्प जो है एक जीवन के क्रमबद्ध विकास की जो रूपरेखा है उसी का नाम होता है संकल्प ऋषभदेव ने अपने संकल्प से वर्षा करा दी अब तो महाराज इंद्र चकित हो गए सो उन्होंने अपनी पुत्री जो जयंती थी उसका विवाह ऋषभदेव के साथ कर दिया इंद्र जो है ये कर्म के देवता हैं और ये जो हैं ये ज्ञान के देवता है नारायण अधिष्ठाता कहो देवता कहो अधिष्ठात्री देवता कहो नारायण अब कर्म के देवता का विवाह जब ज्ञान के देवता के साथ हो जाता है तो उसमें सौ सौ गुना शक्ति का विकास हो जाता है कोई कोई तो कहते हैं कि इंद्र को पहले से ही ये मन था कि कोई योग्य बर मिले तो उसके साथ अपनी पुत्री जयंती का विवाह करें सो योग्यता की परीक्षा करनी चाहिए हो गैरे गहरे नथु खैरे से अपनी बेटी नहीं ब्याह देनी चाहिए उसकी योग्यता तो ठीक ठीक होनी चाहिए न मनु जी तो कहते हैं कि यदि योग्य बर न मिले तो लड़की चाहे जीवन भर कुमारी रहे और अपने पिता के घर में रहे इसमें कोई दोष नहीं है लेकिन अयोग्य बर के साथ विवाह नहीं करना चाहिए कामम आम अरणाष्ठे गृह कन्या तुम्पी न ची वैनाम प्रयचित तू गुण ही नचित वहाँ कोई चर्चा नहीं है नारायण योग्य पुरुष चाहिए तो इंद्र ने पहले परीक्षा कर ली ऋषभदेव की या ऋषभदेव का प्रभाव देख लिया तब अपनी पुत्री का विवाह कर दिया ऋषभदेव के साथ अब ऋषभदेव, ऋषभदेव विवाह करने के बाद उन्होंने उनसे पुत्र उत्पन्न किए। माने सामाजिक व्यवस्था भी उन्होंने अपने पुत्रों के द्वारा ठीक ठीक बैठाई उसमें महाराज इक्यासी तो ब्राह्मण हो गए उनके संतानों में से इक्यासी प्रकार के ब्राह्मण एकाशीतर द्वजातया और नौ जो हुए वो राजा हुए और नौ जो हुए कब वो जोगीराज हुए और एक जो हैं उनमें जो सबसे ज्येष्ठ थे वो भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए तो सब के सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार विश्व की समाज की व्यवस्था में लग गए और जो नव अवधूत थे वो तो महाराज सिद्ध और संपूर्ण विश्व में भ्रमण करके वो तो सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करें उनकी कथा ग्यारहवें स्कंध में, में आवेगी नारायण ये जो राजा हुए ये जम्बू द्वीप के जो नव खंड हैं का उनके राजा हुए अब उसके बाद ये भारतवर्ष के नाम से राजा भरत जब राजा हुए तब उनके नाम से ये भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ ये जो शकुंतला वाले भरत हैं दुष्यंत वाले भरत उनके नाम से भारत का नाम भारत वर्ष नहीं पड़ा ऋषभदेव के पुत्र जो भरत थे उनके नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा नारायण अब इसके बाद जैसे पुत्र उत्पन्न करना उनको पढ़ाना लिखाना उनकी विहुन को व्यवस्थित कर देना ये पिता का धर्म होता है अब ऋषभ देव जी जो हैं, उन्होंने एक दिन अपने सब पुत्रों को और प्रजा को एकत्र किया और एकत्र करके एकत्रित शब्द तो हिंदी में ही चलता है संस्कृत में नहीं चलता हो अब सबको एकत्र किया और एकत्र करके वो सबके बीच में खड़े हो गए और खड़े हो करके ऋषभ देव जी ने बताया कि देखो मेरे प्यारे पुत्रों मेरी बात को तो ध्यान से सुनो नायम देहो देहभाजाम भाजाम कष्टान कामान अरहते बिड भुजाम जे तपो देवियम पुत्र जैन सत्यम तो उन्होंने बताया कि देखो मेरे प्यारे पुत्रों ये जो मनुष्य को शरीर मिला है देहधारियों को जो शरीर मिला है ये शरीर काम कुछ काम करने के लिए मिला है और जिन कामनाओं की पूर्ति में प्रारंभ में भी कष्ट है जब मनुष्य के मन में कोई कामना आती है तो अपनी हीन भावना से ही आती है जब देखता है कि मैं दरिद्र हूँ मेरे पास ये चीज नहीं है जब अपने में अभाव का अनुभव करता है तभी तो उसमें कामना का उदय होता है और फिर अपनी पहले तो अपने को दरिद्र माना और उसके बाद कामना की कामना ने हमको अपने आत्मा से उठाकर बाहर की चीज में फेंक दिया और उसके लिए फिर बहुत सारे प्रयत्न प्रयास करने पड़े नारायण सो तो ये कामनाओं की पूर्ति तो जो मल भोजी कीट हैं, जो गुबरौले हैं बिष्ठा भोजी है, का उनको भी कामनाओं की पूर्ति तो होती है उनके भी ब्याह होते हैं उनके भी बच्चे होते हैं उनको भी खाना पीना मिलता है उनका शरीर भी हृष्ट पुष्ट रहता है तो क्या इसी काम के लिए ये शरीर मिला है क्या नहीं विचार करके देखने के लिए ये श्रद्धा और मनन से जो मानव पैदा हुआ है इसको विचार करना चाहिए कि ये हमको जो मोटर मिली है देह की देह उपचय अनेक पूर्जों से जोड़ जोड़ करके ये जो शरीर बना हुआ मिला है ये हमको कौन सा काम करने के लिए मिला हुआ है तो यह असल में इंद्रियों का संयम करने के लिए दिव्य तपस्या करने के लिए बना हुआ है जिससे जीवन में एक अद्भुत प्रकाश की उपलब्धि हो जिससे जीवन सच्चा जीवन बन जाए जिससे एक दिव्य प्रकाश की उपलब्धि हो परमानंद परमानंद का अर्थ यह है कि जिसमें किसी की पराधीनता न हो ऐसा आनंद मिले आ गुलामी न हो और कभी वो आनंद टूटे नहीं सब जगह मिले सब से मिले बिना परिश्रम के मिले और बिल्कुल जगमग जगमग आनंद की ज्योति बिखरती रहे ऐसा आनंद मिले ऐसी इसके लिए ये जीवन मिला है इसी से दिव्य तपस्या जो है जो तपस्या है वो हमारे अंत को शुद्ध करती है तपस्या माने इंद्रियों का संय थोड़ी तकलीफ उठाना हो जो तकलीफ नहीं उठा सकता है उसको कोई सफलता नहीं मिलती है भवास पीडोद सिद्धियाँ कहाँ मिलती हैं? कि जब मनुष्य थोड़ा अपने को मन में आया खा लें और खा लिया फिर क्या तपस्या मन में आया बोल दे बोल दिया नारायण क्या मन में आया ये कर लिया कर ले कर, कर लिया कर लिए ले लिया जब इंद्रियां और मन बहताई रहेगा उन पर कोई संयम नहीं रहेगा कोई नियंत्रण नहीं रहेगा तो मनुष्य के जीवन में सार कहाँ से रहेगा सार तो सब बह जाएगा अंत में उन्होंने उपदेश किया कि प्रीति न जावन वासुदेवे न मुचते देह जोगे न जब तक प्रत्यक्ष इतन अभिन्न वासुदेव तत्व में ब्रह्म तत्वों में प्रीति नहीं होगी तब तक ये देह का मिलना बंद नहीं होगा भगवान तब तक बैलगाड़ी देते जाएंगे जब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं होगी जब हम लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे तब भगवान अपनी ओर से मोटर नहीं देंगे बैलगाड़ी नहीं देंगे स्कूटर नहीं देंगे कहेंगे बस बस अब तुम अपने घर में पहुंच गए ये देह रूप मोटर की कोई जरूरत नहीं है नहीं तो देह जोग भगवान देते ही रहेंगे कि भाई अभी पहुंचा नहीं फिर ले दे अभी पहुंचा नहीं फिर ले दे बारंबार देह देते रहेंगे सो नारायण इस प्रकार अपने पुत्रों को प्रजा को ऋषभ देव जी ने ज्ञान दिया जैसे ईश्वर विश्व सृष्टि बना करके और वेद के द्वारा सृष्टि को ज्ञान दान करता है अपने बच्चों को इसी प्रकार ऋषभ देव ने भी संतान उत्पन्न करके उनको ज्ञान दान किया अंत में उन्होंने राजा भरत को अपने श्रेष्ठ पुत्र भरत को संपूर्ण पृथ्वी का भार दे करके और बच्चों को जो उपवर्ष हैं नारायण उपखंड हैं उनको दे करके और उन्होंने अवधूत स्थिति वो भी ग्रहण की क्योंकि जैसे ब्रह्मचर्य जी है जीवन में शक्ति संचय करने के लिए और गृहस्थ जो आश्रम है वो इसलिए है कि जो भोग की बासना हैं उनको संयम में लाया जाए और बानव आश्रम है उस संयम की परीक्षा के लिए और फिर संन्यास आश्रम है ये तो त्याग के लिए है और ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ जैसे होते हैं वैश्वानर तेजस नारायण प्राज्ञ और तुरी इस प्रकार ये चारों वर्ण चारों आश्रम है ऋषभदेव जी ने चतुर्थ आश्रम को ग्रहण किया अब ग्रहण नहीं होता चतुर्थ आश्रम में तो त्याग ही त्याग होता है अब वो तो स्वच्छंद महाराज विचरण करने लगे तो बड़े प्रभावशाली थे बहुत सी तपस्या सिद्धियां जो हैं वो उनके जीवन में अपने आप ही आई जहाँ मन हो वहाँ पहुंच जाना दूसरे की बात जान लेना छोटा हो जाना बड़ा हो जाना है नारायण ये सब जो सिद्धियां हैं अणिमा महिमा गरिमा लघिमा ये सात की सब सिद्धियां उनके पास आई परंतु ऋषभ देव जी ने सबको फटकार दिया भाग जाओ तुम लोग हमारे पास मताओ इस पर राजा परीक्षित का प्रश्न है कि जब ऋषभदेव जी के पास सिद्धियां आई तो वो तो उनके तत्व ज्ञान से बाधित ही थीं सब की सब मिथ्यात्व केवल भासमान थी ऋषभदेव जी को तो मालूम था कि इन सिद्धियों के अत्यंताभाव का जो अधिष्ठान है सो मैं हूं और इनकी अत्यंता भाव का प्रकाशक मैं हूं इसलिए स्वाधिष्ठान निष्ठा भावत प्रतियोगी होने के कारण ये सिद्धियां मिथ्याए तो उनकी स्वीकृति अस्वीकृति का प्रश्न क्या था कबूल ही कर लेते तो क्या बिगाड़ जाता बोले कि देखो ये भी एक महात्माओं की रीति है की वो तत्व ज्ञान के द्वारा मन का बाध हो जाने पर भी नारायण काम क्रोध आदि जो दोष हैं उनका मिथ्यात्व निश्चय हो जाने पर भी उनकी निवृत्ति हो जाने पर भी मन का विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि ये मन बड़ा धोखेबाज है ये एक बार कहता है देखने में क्या हर्ज है आद देखो आद फिर बोलता है बात करने में क्या हर्ज है बात कर लो फिर कहता है छूने में क्या हर्ज है तो छू लेते हैं फिर कहता है भोगने में क्या हर्ज है इस तरह से ये धीरे धीरे मनुष्य का जो मन है ये पतन के गड्ढे में ले जाकर गिरा देता है इसलिए मन जब किसी चीज को अच्छी चीज अच्छी मान करके और उसकी ओर खींचे तो उस पर सौ बार विचार करना चाहिए कि ये ठीक है कि नहीं तो उस समय नारायण सुखदेव जी महाराज ने ये उत्तर दिया न कुरजात कर हिचित सख्यम मनसी जनवस्तिते अवस्थित ये मन बड़ा चंचल है इस पर कभी विश्वास मत करो यदि विश्रमभात चिरात चीरणम चस्कंद तप ईश्वरम इस मन पर विश्वास करने के कारण ही शंकर जी महाराज टीकाकारों ने अर्थ तो बदल दिया है इसका तो परंतु स्पष्ट रूप से इसका अर्थ यही है कि जद विश्रमभात चिरात चीर्णम चस्कंद तप ईश्वरम शंकर जी का जो वीर चिर संचित था वो अपने मन पर विश्वास करने के कारण कि मोहनी का रूप देख करके भी ये मोहित नहीं होगा इस विश्वास के कारण ही उनका जो चिर संचित तप है वो नष्ट हो गया इसी से श्री ऋषभ जी महाराज ने कोई सिद्धि कोई चमत्कार स्वीकार नहीं किया क्योंकि जब सिद्धि चमत्कार होता है लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है हमारे शास्त्रों का तो कहना है तथा तथा चरित जोगी सताम वृत्तम अगर हितम जना जथाव मन गच्छेयर नई व संगतिम लोग समझे अरे ये तो मामूली आदमी है और उसके पास न जाएं इस ढंग से महात्मा को रहना चाहिए लोगों को डौडी पिटवा करके और इकट्ठा करके और अपने महात्मापन को जाहिर नहीं करना चाहिए अब तो ऋषभ जी महाराज बिना बस्तर के महाराज जहाँ तहा पड़े रहे दक्षिण भारत वर्ष का जो दक्षिण प्रदेश है ऐसे तो ये भारत खंड है इस भारत खंड के दक्षिणी प्रदेश में वो ऋषभदेव जी महाराज रहते थे जहा से मलयाचल जिसको बोलते हैं मलयगिरी मलयगिरी वहाँ रहते थे और नारायण न ना किसी से बोलना न चलना अंत का जब समय आया तब अपने मुंह में उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा डाल लिया कि कोई ये न समझे कि कोई मंत्र जप करके ये मुक्त हुए हैं अब बोलना बंद और बांस में लगी आग वो दूसरी अग्नि से जो काम में लाई जाती है गृह जगनी से उनका जलाई हुई जो पहले से आग होती है उससे उनका शरीर नहीं जला बांसों की रगड़ से जैसे जग में अग्नि पैदा होती है वैसे अग्नि पैदा हुई और उनका शरीर कहीं भस्म हो गया किसी को पता भी नहीं चला कि उनका कोई श्राद्ध करें कि श्राद्ध तो संयासी के लिए प्राप्त ही नहीं है ये जो महाराज ढी आदि करते हैं वो तो आश्रमी की बात है और धूतों के लिए तो कुछ है ही नहीं कहीं भी शरीर जाए माटी में जाए पानी में जाए आग में जाए चाहे जैसे जाए और इसकी कोई परवाह नहीं है नारायण महात्मा लोग ये उत्तराधिकार नहीं लिखते कि हमारे शरीर की ऐसी समाधि दे दी जाए और ऐसे उसकी पूजा पत्री की जाए इसका महात्माओं के साथ क्या संबंध है शरीर की पूजा करवाना का उनको अभीष्ट नहीं होता है अब जो भरत जी थे उनके ज्येष्ठ पुत्र वे राजा हुए और राजा होकर के ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार वे अपने जो यज्ञ जागादी हैं, वो करने लगे उनके यहाँ नित्य याग चलता रहता पशु जाग नहीं हो जिसमें पशुओं का वध हो ऐसा यज्ञ भरत नहीं करते थे वो तो प्राचीन बल ही करते थे और भागवत में तो पशु जाग का बड़ा भारी निषेध है नर गीता में भी निषेध है और जाम इमाम पुष्पिताम बाचम प्रबदनते विपस्त करके और श्रीमद् भागवत में तो हिंसा का जो यज्ञ है अश्वमेध आदि का इनका तो भयंकर विरोध है श्रीमद् भागवत में है ना नारायण अब ये राजा भरत के यहाँ जो यज्ञ होता वो तो वैष्णव यज्ञ होता देवताओं की आराधना होती अब वहाँ एक प्रश्न उठाया राजा परीक्षित ने कि महाराज कर्म का नियम ये है कि जो करता है कर्म उसी को कर्म का फल मिलता है कर्म से जो अपूर्व की उत्पत्ति होती है वो तो कर्ता के अंत में रहती है अथवा कर्ता में ही रहती है क्योंकि कर्म सिद्धांत में आत्मा जो है वो दृष्टा नहीं है करते ही है तो कर्ता में जाकर के कर्म का से जन्य जो अपूर्व है वो जा करके चिपक जाता है धर्म धर्माधर्म जन्य अपूर्व कर्ता में चिपक जाता है तो जो कर्म करता है उसी को कर्म का फल मिलना चाहिए अब यहाँ कर्म तो कर रहे हैं राजा भरत यज्ञ तो कर रहे हैं राजा भरत और आहुति देते हैं इंद्राए स्वाहा और वो इन्द्र उसका फल भोग करते हैं तो वैसे जो हमारे पुराने मीमांसक हैं जरन में मीमांसक जिनको बोलते हैं सबरत स्वामी कुमारील भट्ट आदि जो हैं वो तो देवता विग्रह आदि पंचक को मानते नहीं हैं कि देवता के कोई शरीर होता है, है कि वो पूजा को स्वीकार करता है कि उससे नारायण उसका भोग करता है कि उससे तृप्त होता है कि बरदान देता है वो तो सारा काम जो है सारा ये जो ये व्यवस्था है ये केवल कर्म प्रधानम करके मानते हैं कि कर्म ही प्रधान है सब व्यवस्था कर्म ही कर लेता है लेकिन जब पुराणों के मत में उत्तर मीमांसा के मत से जब देवता का विग्रह आदि स्वीकार करते हैं अथवा नवीन मीमांसकों के मत से स्वीकार करते हैं तब ये प्रश्न होता है कि कर्म का फल तो करने वाले को मिलना चाहिए ये इंद्र कैसे भोग ले जाता है तो वहाँ बताया कि ये जो राजा भरत हैं ये जब यज्ञ जाग आदि करते थे तो इनकी दृष्टि क्या थी इनकी दृष्टि ये थे कि ये इस शरीर से जो यज्ञ हो रहा है इस शरीर में अंतर्जामी परमेश्वर बैठा हुआ है और उसी की शक्ति से मंत्र बोला जाता है उसी की शक्ति से हाथ आहुति को उठाता है और अग्नि कुंड में डालता है और वही इंद्रांतर जामी भी है इंद्र के शरीर में भी वही बैठा हुआ है और उसी की शक्ति से इंद्र आहुति को ग्रहण करता है अथवा फल देता है नारायण सच पूछो तो देवता को फलदाता मानते नहीं फलदाता तो ईश्वर ही है तो कर्ता का प्रेरक भी अंतर्जामी ईश्वर है और भोक्ता का अंतर्जामी भी ईश्वर है इसलिए यहाँ कर्ता कर्म का फल कर्ता को ही मिलता है अंतर्जामी परमेश्वर में ही ये सारे कर्म और सारे फल भोग है इस प्रकार की दृष्टि से राजा भरत जग जाग करते थे अब उनका अंतकरण निर्मल हो गया और अपने पुत्रों पुत्र को राज्य देकर पुत्रों को बांट करके राज्य और नारायण वे चले गए वन में ये गंगा और नारायण गंडकी नदी के पास जो स्थान है जिसको हरिहर क्षेत्र बोलते हैं वहाँ रह करके राजा भरत नित्य भगवान की पूजा करने लगे और धर्म के अनुसार वहाँ अपना जीवन व्यतीत करते थे बहुत वर्ष हो गया भगवान की उपासना करते करते अब यहाँ ये बताना चाहते हैं कि भगवान की उपासना करते करते यदि कभी बीच में कोई विघ्न भी आ जाए कोई आसक्ति भी हो जाए तो भगवान एक जन्म में न सही भगवान की उपासना जो है वो कभी निष्फल नहीं जाती है भले उसमें कोई विघ्न भी आ जाए बाधा भी आ जाए भगवान की उपासना कभी भी निष्फल नहीं होती है अपना फल दिए बिना वो नष्ट नहीं होती है अब ये प्रसंग बताने के लिए वो हरिण बालक का प्रसंग सुनाते हैं एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे भरत जी सो महाराज एक हरिणी जो है वो डर के भागी उसके पेट में था बच्चा वो नदी में गिर पड़ा और वो तो उछल के जो उस पार गिरी पानी के सो वही मर गई अब बच्चा बहने लगा पानी में तो भरत जी ने दया बस उसको उठा लिया ये दया जो है एक सात्विक वृत्ति है और दुखी पर यह दया आनी ही चाहिए इसमें कोई शंका नहीं है सात्विक वृत्ति है परंतु जब दया किसी पर करते हैं तब उसके बाद मैं दयालु हूं ये अभिमान आ जाता है इसको रजोगुण की वृत्ति बोलते हैं कि मैंने दया करके किसी की रक्षा की और उसके बाद महाराज जिसकी रक्षा की उससे जब आसक्ति हो जाती है नारायण नारायण नारायण ये नारा मंत्रम को गृहस्थाश्रम में मालवीय जी महाराज ने बताया था चार अक्षर का मंत्र केवल और उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय का काम जब मैं करता था तो जब नारायण नारायण चार बार कहकर घर से निकलता था तो हमको खूब सफलता मिलती थी और जिस बार निकलता और भूल जाता आ, उस समय बिल्कुल निष्फल हो करके आता नारायण नाम में ऐसी सिद्धि है कि बस पूछना नहीं कहीं भी जाना हो कुछ भी करना हो खाना हो पीना हो कोई व्यापार प्रारंभ करना हो नारायण का नाम लेकर कीजिए इसमें कहीं कहीं अमंगल की कोई शंका नहीं है आपके जीवन में सफलता आवेगी अब राजा भरत जब उस हरिण के बच्चे को लेकर के अपने आश्रम में आए तो उसका पालन करें पोषण करें और उसका खूब लालन करें हो प्रीणन लालन दिन रात उसमें लगे रहें जब याद आ जाए संध्या करने बैठे तब तो वो बालक आ जाए हर इनका और कभी अपने सिर से उनकी पीठ खुजलाने लगे और कभी अपने मुंह से उनका कुसही लेकर के खाने लग जाए और कभी उनको चाटने लग जाए आ, वो तो हरिन का बालक महाराज वो भी उसको गोद में बैठा लें और गोद में बैठाए करके और फिर हाथ में जल ले करके आपोहिष्ठामो हो करने लग जाये गोद में बैठा हरिन का बच्चा और मंत्र बोल रहे आपोहिष्ठामो हो ना रहे, इस प्रकार राजा भरत जो है उसमें आसक्त हो गए देखो दया करना अच्छा है लेकिन जिस पर दया करें उससे आसक्त होना और घृणा करना कर ये भी ये बहुत बुरा है एक सज्जन थे महाराज हमारे मित्र कानपुर की बात है बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे इसलिए नाम नहीं लेता उनका एक दिन वो प्लेटफॉर्म पर रेलवे के खड़े थे आ रही थी सामने से गाड़ी और देखा कि एक युवती जो है वो स्त्री बहुत है और कूद पड़ी गाड़ी के सामने तो उन्होंने भी अपने जान की परवाह छोड़ दी और कूद के उसको उठा लिया और गाड़ी बचा लिया बचा लिया वो स्त्री बोली कि अब मैं कहा जाऊं अब मैं तो मरने के लिए आई थी तुमने बचाया क्यों मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी सो महाराज ले आये अपने घर में बड़ी उम्र थी उनकी हाँ हाँ, बड़ी उम्र थी उनकी पचास वर्ष से कम नहीं होगी उस समय और वो जवान लड़की को ले आये अपने घर में और फिर उसके साथ उनका ब्याह हो गया और बुढ़ापे में उनको वो तकलीफ भोगनी पड़ी है महाराज मार मार के उसने उनको ठीक किया बिल्कुल तो ये जो दया है वो आसक्ति के रूप में घृणा के रूप में परिग्रह के रूप में नहीं बदलनी चाहिए सावधान दया दूसरे का भला करने तक ही है आगे उसकी गति नहीं है अब हुआ क्या कि जब वो हरिन का बालक जवान हुआ तो भाग के अपने झुंड में चला गया और भाग गया तब तो हाय हाय करने लगे अब रोवे कि हमारा वो बच्चा कहाँ गया अपना राज्य छोड़कर के आए पुत्र छोड़ आए पत्नी छोड़ आए बड़ा भारी त्याग किया धन दौलत छोड़ आए एक महाराज विजातीय एक पशु का बालक हरिण सावक मृग सवक उसमें उनकी आसक्ति हो गई और वो तो कहे चंद्रमा ने हमारे बच्चे को चुरा लिया है अपनी गोद में रखा है और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे उस बच्चे को लौटा दो बस हरिन का स्मरण चिंतन करते करते उनके प्राण निकल गए अब महाराज नियम तो ये है कि पहले अंतकरण जब हरिणाकार परिणाम को प्राप्त हो गया उनका अंतकरण पहले जब हरिण बन गया उसके बाद शरीर के साथ उस अंतकरण का संबंध छूट गया द्रव्योपलब्धिस्थानस्य स्थान अब तो वो हरिण हो गए और शरीर मुर्दा हो गया अंतकरण हरिणाकार और शरीर मुर्दा अब वो जब हरिण हुए महाराज तो नारायण अब कहा से कहा चल करके फिर आए और वहाँ आकर के याद तो उनको थी कि पहले मैं भगवान की आराधना करता था इस आसक्ति के कारण हरिण हो गया हूँ सो नारायण एक जन्म तक वो हरिण के रूप में रहे जब उसका प्रारब्ध पूरा हुआ तब उन्होंने भगवान का नाम लेते लेते अपना शरीर त्याग किया शरीर त्याग करने के बाद महाराज फिर वो एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए और जन्म से ही समग्र प्रतिबंधों की निवृत्ति हो जाने के कारण प्रत्यक्ष चैतन्यभिन्न ब्रह्म तत्व का उनको अनुभव था कि आत्मा और परमात्मा बिल्कुल एक हैं अब इस अनुभव के कारण उनको कुछ न पढ़ने की जरूरत न लिखने की जरूरत परमात्मा के ज्ञान का पढ़ाई लिखाई के साथ उतना संबंध नहीं है वो हमारे काशी में बड़े बड़े पंडित हैं वो कहते हैं किसी शास्त्र की कोई ऐसी पंक्ति नहीं है जिसका मैं अर्थ नहीं लगा सकता लेकिन उनका जीवन कैसा है उसको देखें तो महाराज कहते हैं स्वामी जी हमको शोक मोह से प्राप्त पार करो नारायण सोहम भगवत सोचा मी ऐसी आके बोलते है महाराज उनको कोई अनुभव नहीं है अब वो ब्राह्मण जो है ब्राह्मण कुमार अब उसके पिताजी ने चाहा कि इसको यज्ञोपवीत संस्कार करें तो जैसे कैसे संस्कार तो हो गया नारायण फिर गायत्री सिखाने लगे तो चार महीने लग गए गायत्री याद ही ना हो अब फिर निराश होकर के ब्राह्मण ने छोड़ दिया कि भाई अभी पढ़ता लिखता नहीं है तो छोड़ दो ब्राह्मण और ब्राह्मणी की हो गई मृत्यु और उसके जो सौतेले भाई थे उन्होंने लगा दिया खेत के काम में कि इसको खोद के बराबर करो तो कहा ऊंचा करना कहा नीचा करना ये पता ही नहीं जहां ऊंचा करना वहां नीचा कर दे जहां नीचा करना वहां ऊंचा कर दे और जो कुछ जला भुना उनको खाने को मिल जाए वही खा ले और आठों पहर मस्त महाराज अपने स्वरूप में कोई फिक्र नहीं कोई चिंता नहीं कोई बोझ नहीं निर्भय निर्द्वन्द अभय पद की प्राप्ति हो चुकी थी उनको नारायण एक ज्ञान से सर्व विज्ञान प्राप्त हो चुका था सर्व त्याग कर चुके थे उनके लिए संसार की कोई भी चीज महत्वपूर्ण तो नहीं थी सो महाराज एक दिन क्या हुआ कि एक डाकुओं का सरदार था उसके यहाँ मनुष्य की बलि देना था अब जो मनुष्य नरमेद करना था समझो या कोई तांत्रिक पूजा करनी थी जिसमें मनुष्य की बलि दी जाती है ये चोर डाकू जो होते हैं नारायण जंगली लोग होते हैं उनकी यहाँ ऐसा होता है अब उनके यहां जिसकी बलि देनी थी वो पशु भाग गया भाग गया तो ये हुआ कोई दूसरा ले आओ तो उसके सेवक जो हैं वो गए और देखा तो गले में नारायण मैला कुचला जनेऊ पड़ा है और ऐसे ही धरती में कोई पड़ा है रिष्ट पुष्ट आदमी तो दोगे भाई इसमें लक्षण तो हैं कि ये बलि देने योग्य है शुभ पकड़ के ले गए और ले गए तो वहाँ ले जाकर के उनको स्नान कराया और खूब उनके बाल संवार दिए और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए और खूब बढ़िया भोजन कराया अब तो वो जो जड़ भरत थे उनको बहुत आनंद आया कि आज तो बहुत बढ़िया है अब देवी के सामने ले गए महाराज जब बलिदान करने को और उनका पुरोहित आया और वो तलवार लेकर के पूजा करके स्वधिति की पूजा करके जो काटने को तैयार हुआ सो वहाँ जो देवी थी चंडी उसको ये सहन नहीं हुआ कि इस ब्रह्मज्ञानी की जो मौत है वो हमारे लिए हो हमारे सामने हो सो उच्चाट भद्रकाली वो तो महाराज तड़तड़ा करके अपने मूर्ति को और बिल्कुल निकल आई उसमें से और लिया तलवार और जितने वहां दस्यु सरदार थे डाकू सरदार थे उनके एक एक के सिर काट लिए और काटके जैसे गेंद खेले और उनके सिर के साथ वो गेंद खेलने लग गई सो तो महाराज असल में ये जो महापुरुष है इसको इसका बड़े बड़े देवता लोग भी आदर सत्कार करते हैं और उन्होंने इस महापुरुष का जो अपमान अपराध करना चाहा मारना चाहा सो महद अपराध कार्य न आत्म ये महापुरुष का जो अपराध होता है आ, और अपराध जो है उनका प्रायश्चित हो जाता है भगवान के अपराध को भी भगवान क्षमा कर देते हैं लेकिन जो सत्पुरुष का अपराध होता है उसका न तो कोई प्रायश्चित है और न तो भगवान उसको क्षमा करते हैं है नारायण अब तो उनको फल भोगना पड़ा और वो तो ज्यो के त्यो लौट आए अपने खेत पर सो उन्ही दिनों में राजा रहुगण जो थे सिंध देश के सऊबीर देश के राजा सो so, उनके मन में सत्संग की बड़ी प्रेरणा हुई ये असली स्थान का वर्णन है वो अधिष्ठान का कैसे साक्षात्कार होता है ये पंचम स्कंध में जो स्थान का वर्णन है ये असल में जो सर्वाधिष्ठान तत्व है वही स्थान है स्थियते स्थिति इसी में निष्ठा होती है इसीलिए इसको स्थान बोलते हैं। अब वो महाराज रहुगण जा रहे थे कपिल जी का सत्संग करने के लिए सो रास्ते में जो उनकी पालकी थी उसका एक ढोने वाला जो कहार था महाराज वो बीमार पड़ गया बीमार पड़ गया तो उनके जो सेवक थे उन्होंने कहा कि एक हृष्टपुष्ट कोई व्यक्ति पकड़ के ले आओ अब वो लाए गए महाराज जड़ भरत जी उनको जोत दिया पाल अब पालकी ढोने लग गए अब पालकी ढोने लग गए तो कभी ढोने का अभ्यास तो था नहीं और यदि उसको उसको भी सीखना पड़ता है वो पहले कहारों से लग के हम लोगों के गांव में तो पहले पालकी पर हम हमारे बाबा भी चलते थे हम भी चलते थे नारायण उसको भी सीखना पड़ता है जैसे मोटर की ड्राइविंग सीखनी पड़ती है वैसे पालकी ढोना भी नारायण अब उनको तो आता नहीं था अब वो कभी पांव आगे रखें, कभी पीछे रखें, जैसे एक ताल में एक स्वर में सब कहार चलते हैं, वैसे वे नहीं चलते थे अब तो विषम हो गई शिविका की गति कभी ऊपर को कभी नीचे को धक्का लगे उसमें, हिचकोले लगने लगे राजा ने कहा कि ये क्या हो रहा है भाई अब डांटा तो सब कहा ने बताया की हम लोगों का कोई दोष नहीं है ये जो तो नया अभी लगाया गया है इसी के कारण ऐसा हो रहा है एक बार दो बार उन्होंने समझाया फिर डांट दिया तो क्यों जी तुम आ, कोई आ, देखने में कमजोर तो नहीं लगते हो बड़े मोटे तगड़े हो हृष्ट पुष्ट हो और तेजस्वी भी लगते हो आ, ये जितने महाराज श्रीमद भागवत में ज्ञानी पुरुष हैं इनमें से दुबला कोई नहीं है सब के सब मोटे हैं ऋषभ देव जी भी ऋषभ देव जी भी पीवा मोटे थे हो और दत्तात्रेय जी भी पीवा थे ये सात स्कंद में स्पष्ट रूप से लिखा है और ये जड़ भरत भी खूब मोटे तगड़े थे हम लोग एक दिन गंगा किनारे जा रहे गंगा नहर के किनारे तो सब मोटे मोटे थे एक आदमी ने पूछा कहाँ का गेहूं खाते हो महाराज तो हमारे एक साथी थे अवधूत जी आ, वो भी बड़े मोटे तगड़े गौर वर्ण के थे उन्होंने कहा हम लोग बेफिक्री का गेहूं खाते हैं ऐसे ही बोल दिया हम बेफिक्री का गेहूं खाते है आज कहा धावा बोल रहे हो कहा आज तो गुरु तुम्हारे यहाँ धावा है आज तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे हम लोग और फिर महाराज वो तो बड़े प्रेम से ले गया खिलाया पिलाया तो ये जो लोग बेफिक्री का गेहूं खाते हैं ना उनका शरीर जरा हृष्ट पुष्ट होता है शिवोहम कहते हैं तो छाती तन जाती है और जब दासो हम बोलते हैं तो बस पेट चिपक जाता है नासो ना। हम हाथ जोड़ के जो महाराज लटके सो पेट चिपक गया अब शिवोहम शिव हम करने वाले वो अवधूत सो राजा ने डांटा कि तुम बड़े मुस्टंडे हो तगड़े हो आ, क्यों नहीं तुमसे पालकी ढोई जाती सो so बोले कि देखो जी आ, ये जो मोटा तगड़ा है ये तो शरीर है पीबी थी राशव न बिदाम प्रबाधहा विद्वान लोग जो हैं इस माटी के ढेर को नारायण कुछ महत्व नहीं दिया करते हैं सो so, मेरे ऊपर कोई बोझ ही नहीं है और जब बोझ ही नहीं है तो हमारे ऊपर भार क्या अब तो राजा को लगा कि ये तो कोई बड़ा ज्ञानी पुरुष मालूम पड़ता है बात ज्ञान की करता है सो so, वो राजा जो है वो पालकी से उतर गया और आ, किसी पुराण में किसी पुराण में क्या जो काशी खंड है स्कंद पुराण का काशी खंड उसमें जो केदार महात्मे है उसमें ये कथा आती है कि जिस हरिण को राजा भरत ने पाला था वो हरिन मरने के बाद राजा रहुगण हो गया था और वो जो राजा थे वो तो जड़ भरत हो गए थे अब वही प्रेम का संबंध जो है वो खींच करके राजा रहुगण को उनके पास ले आया अब उसने पूछा महाराज भला पालकी तो आपके कंधे पर है आप पर बोझ क्यों नहीं है तो जड़ भरत ने बताया कि देखो ये धरती है और धरती के ऊपर एक माटी का पुतला चल रहा है और इस पुतले में पहले नीचे तो तलवा है उसके बाद टखना है फिर ए, पिंडा है फिर जांग है फिर कमर है फिर कंधा है कंधे के ऊपर एक लकड़ी रखी हुई है और लकड़ी पर पालकी बनी हुई है और पालकी पर एक मिट्टी का बना धोंधा एक आदमी रखा हुआ है पुतला नारायण और मिट्टी नीचे है मिट्टी का ही शरीर है मिट्टी के कंधे पर मिट्टी की पालकी उसमें मिट्टी का बना आदमी बैठा है ये बोझ तो मिट्टी पर है मेरे ऊपर क्या है मैं कोई मिट्टी हूं अरे अब तो राजा ने महाराज उनके चरणों में प्रणाम करके पूछा प्रणाम करके कहा आप कौन हो महाराज आप जो वही कपिल तो नहीं हो जिनके पास मैं सत्संग करने के लिए जा रहा हूँ कहीं दत्तात्रेय तो नहीं हो कहीं साक्षात नारायण ही तो हमारा कल्याण करने के लिए नहीं आए हो मुझे शंकर जी के त्रिशूल से कोई डर नहीं है और न इंद्र के वज्र से डर है न जमराज के दंड से डर है मैं डरता हूँ तो केवल यही डरता हूं कि हमारे जीवन में किसी महात्मा का कोई अपराध ना हो जाए ना हम बिशंकेश्वर राज नक्षलात न न से दंडात सो नारायण क्योंकि महात्मा के चरणों महात्मा का जब कोई अपराध हो जाता है तो महात्मा लोग तो बुरा नहीं मानते लेकिन उनके जो चरणों की धूल है वो धूल वो धूल इस बात को सहन नहीं करती है और अपराध करने वाले को हानि पहुंचा देती है मैं तो बहुत भयभीत हूँ सो आप बताइए कि आप का स्वरूप क्या है महाराज अब तो उन्होंने बताया कि देखो रहुगण तपस्या करने से वो सिद्धि नहीं मिलती है न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नमृतत्व मानस हो ये कर्म से संतान उत्पत्ति से धन से इस पद की प्राप्ति नहीं होती है केवल त्याग से ये मिलती है और ये त्याग भी आवे तो कहाँ से आवे रहू गणई तपस्या न जाती नचे जया निर्बणाद गृहाद नारायण ये तपस्या से यज्ञ से ये तो स्थिति प्राप्त नहीं होती है बिना महत्पाद रजोभिषेका जब तक महात्माओं के चरणों की धूल में आदमी लथपथ नहीं होगा अभिमान छोड़कर श्रद्धा से उसमें लोटपोट नहीं होगा तब तक ये वस्तुस्थिति तो तो प्राप्त होने वाली नहीं है उन्होंने सब ये सारी इसकी सारी सृष्टि दिख रही है जो असली तत्व है वो तो ये ही है जो लोग कहते हैं कि ये सृष्टि शून्य से पैदा हुई या विज्ञान से हुई या प्रकृति से हुई या चित्त से हुई या परमाणुओं से हुई वो तो बिल्कुल गलत कहते हैं ये धरती परमाणुओं से पैदा नहीं होती एवं निरुक्तम क्षिति शब्द वृत्तम असम निधानात परमाणु जे मनसा कल्पितास्ते जेसा समूह न कृतो विशेष नारायण परमाणु जब निरवय हैं तो उनका संजोग कैसे होगा प्रकृति यदि परिणामिनी है तो वो नित्य कैसे होगी इसलिए सृष्टि की जितनी भी प्रक्रिया विश्व में बताई जाती है वो सब अध्यारोप और अपवादन न्याय से ही बताई जाती है नारायण ये निषेध के लिए ही ये सारा का सारा विधान है इसलिए वस्तु तत्व तो अद्वैत है साक्षात परमात्मा अब ये सुन करके महाराज जो तत्वज्ञान का उपदेश किया जड़ भरत ने रहुगण की जो अविद्या है का उसकी तो मुक्ति हो गई फिर एक बन का जंगल का दृष्टान्त दे करके कि जैसे जंगल में बड़े चोर डाकू होते हैं वैसे नाराज इस संसार को समझाया और बताया कि बिना सत्संग के बिना महत्संग के ये चाहे जंगल में रहो चाहे पहाड़ में रहो चाहे नदी में रहो नारायण जिंदगी भर मेढक और मछली गंगा जी में रहते हैं तो क्या उनकी मुक्ति हो जाती है और चातक जो है वो धरती का पानी नहीं पीता तो क्या व्रति हो जाता है सो so, ये सब करने से त्याग बैराग जो हैं ये सब बाहरी चीजें हैं बिना महापुरुष की कृपा के किसी का कोई कल्याण नहीं हो सकता अतः मनुष्य को सत्संग ही करना चाहिए रहुगण तो कृतकृत होकर चले गए और भरत मुक्त रूप में विचरण होने लगे एक बात जरूर हुई कि रहुगण को श्रद्धा कराने के लिए उन्होंने ये बात बता दी जरूर कि हम पूरा भरतो नाम राजा मैं भी पहले भरत नाम का चक्रवर्ती राजा था तुमने जरूर सुना होगा सो so, एक हरिण के बालक से आसक्ति हो जाने के कारण मुझे हरिण होना पड़ा और फिर से जन्म लेना पड़ा लेकिन भगवान की उपासना का ये प्रभाव है भगवान की भक्ति का ये प्रभाव है कि हरिण जोनी में भी हमारी जो स्मृति थी भगवान की जो याद थी वो मिटी नहीं उस समय भी मैं भगवान के नाम का उच्चारण करता रहा और अब देखो मुक्त बंधन होकर के संसार में विचरण करता हूँ So, इस प्रकार उन्होंने राजा रघुगण को तत्व ज्ञान दे करके मुक्त कर दिया अब वो जो राजा भरत थे उनके वंश में एक सुमति नाम का राजा हुआ और वो जो राजा था उसने पाखंड मत का विस्तार किया और आगे कुछ थोड़े से राजा और भी उस वंश में पैदा हुए गए आदि जिन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए महत्वपूर्ण इस प्रकार ये जो प्रिय का वंश है उसकी कथा सुनाए करके अब आगे भूगोल खगोल की जो कथा है वो सुनावेंगे और नारायण अजामिल का प्रसंग आ जाएगा कि भगवान के नाम में कितना सामर्थ्य है अब ये सब प्रसंग कल प्रातः काल आपको सुनावेंगे ओम शांत शांत शांत को श्री राम जानक ब्रह्मजे श्रीरामचंद ब्रह्मे अचुकेशम नारायण कृष्णा मोदनों श्रीधर माधव गोपिका वंद जानक नाक्रह्मजे के जो